उपनिषद की 25वीं कक्षा चंद के उपनिषद के चतुर्थ प्रपाठक को हम देख रहे थे इसमें सत्यकाम जाबल वाली कथा को उपदेश को हमने नवे खंड तक देखा था तो प्रकृति से ही किस प्रकार से कोई व्यक्ति जान सकता है ब्रह्म तक पहुंच सकता है उसका एक दिग्दर्शन पिछली कथा में था और उसी को आगे बढ़ाते हुए एक कथा और दसवें खंड से प्रारंभ हो रही है सत्यकाम जावाला भी जब पढ़ाने लग गए गुरुकुल में पढ़ाने लग गए अध्यापक बन गए पिछली कथा में वो शिष्य थे अब वो अध्यापक आचार्य बन गए तो उनसे संबंधित एक और कथा है शिष्य एक और आ गए और शिष्य उपकोशल नाम के व्यक्ति थे बच्चे उनकी कथा यहां पर है देखिए उपकोशलो हवई काम लायना सत्यकामे जाबाले सत्यकाम जाबाल में उसके पास में उसके निकट में उसके आचार्यत्व में उपकोशल नाम का एक बच्चा था जो काम लाएना कमल का वंशज था। कमल कोई उनके पूर्वज हुए होंगे उनका वंशज था। ब्रह्मचर्य उवास वह ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था यानी विद्या अध्ययन वहां पर कर रहा था तो तस्ह द्वादश वर्षाणी अग्नि परिचचार तो उसके सत्यकाम जावाला के यहां पर बारह वर्ष तक उसने अग्नियों की परिचर्चा की परिचर्या की अग्नियों को संभाला देखा तो सोमयाग में जैसे अग्निया होती हैं अलग अलग तो गारहपत्य आग्नि है आभनीय अग्नि है दक्षिणाग्नि है ऐसे तो उसमें अग्नियों को बचा के रखना होता है संभाल के रखना होता है जला के रखना होता है बुझ ना जाए संभाल के रखना होता है उसने उन अग्नियों की परिचर्चा की परिचर्या की उनका सार संभाल की देखभाल की यज्ञ ये तो करते थे याग तो करते थे सत्य काम जा बाला शिष्य थे तो अपने आचार्य की अग्नियों को देखा करते थे संभाला करते थे तो बारह वर्ष तक उसने अग्नियों की परिचर्या की तो सह स्म अन्यान अंतेवासी न समावर्तयन तमह स्म एवं न समावर्तयती तो 12 साल तो बहुत होते हैं इस बीच में सत्यकाम जावाला ने अनेक ब्रह्मचारियों का समावर्तन किया समावर्तन यानी तो दीक्षांत समारोह जैसा तो पढ़ने के बाद में जब घर की तरफ जाते हैं विवाह के लिए जाते हैं तो पढ़ाई पूरी होने पर या जिसको जितना पढ़ना है उसके बाद में जब जाते हैं वो समावर्तन करते हैं पर गृहस्थ की तरफ जाते हैं तो और तो बहुत से ब्रह्मचारियों का ये कर दिया चले गए लेकिन इसका नहीं किया उन्होंने तो एक उसके मन में विचार आया उसको हो ही सकता है उस विद्यार्थी के मन में तो नहीं आया लेकिन सत्यकांत जावाला की पत्नी के मन में आया तो भैया इसी ब्रह्मचारी को आप यही रखे हो इसका समावर्तन नहीं कर रहे औरों का तो समावर्तन करते जा रहे हो तो समावर्तन हो गया माता तो शिक्षा पूरी हो गई और आगे का जीवन जिएगा इसको रोक करके रखा है तो दूसरे प्रवाक में देखिए तम जाया उचर उस सत्यकाम जावाला की पत्नी ने कहा कहा कि तब तो ब्रह्मचारी ये ब्रह्मचारी खूब तप तो हो चुका है अग्नि की सेवा करते करते तप गया है बहुत अग्नि के पास रहा है यानी उसने खूब तपस्या तो की है खूब सेवा कर ली है अब आपकी कुशलम अग्निन परिचार और अग्नियों को खूब अच्छी तरह से उसने संभाला है इति इम का अग्नय परिप्रवोचन ब्रूही इति तो बोले मात्वा तेरे को ये अग्निया ना कहने लग जाए उल्हाना ना देने लग जाए किस बच्चे को बताओ बाबू तुम तो बता नहीं रहे हो इसको अग्निया ना कहने लग जाए तुम्हारे को कि इस बच्चे को बताओ और कहने पर कुछ किया तो क्या किया टोकना जो होता है जैसे अग्नि को देवता मान करके आहुति देते हैं अग्नि को पूज्य माना श्रेष्ठ माना है तो कोई बड़ा व्यक्ति उसको टोके और फिर कोई करे तो ये तो कोई बात नहीं हुई जैसे कि हम सड़क पर चल रहे हो और गलत चल रहे हो तो यू कह सकते हैं कि ऐसे मत चलो कि कहीं पुलिस वाले को तुम्हें टोकना पड़ जाए अब पुलिस वाला टोके और हम ठीक चलें ये तो कोई अच्छी बात नहीं है बिना उसके टोके ही हम ठीक ठीक चल रहे हैं तो ये अच्छी बात है दूसरा टोकेगा और तब चलेंगे तब भी चलते हैं लेकिन ये हमारे लिए लज्जा की बात होती है शर्म की बात होती है कि कोई बड़ा या अधिकारी हमारे को टोके और फिर हम उस तरह से पत्नी सत्यका जावाल को यानी अपने पति को बोल रही है कि ऐसा नहीं हो कि इन अग्नियों को बोलना पड़े तुम्हारे को और बोल करके अगर कुछ किया तो फिर तो कोई उसका आनंद ही नहीं रहता घर परिवार में भी देख सकते हैं वृद्ध माता पिता होते हैं तो मान लो वो या अतिथि कोई भी है घर में भोजन कर रहे हैं या भोजन कर रहे हैं रोटी समाप्त हो रही है सब्जी दाल समाप्त हो रही है कुछ आवश्यकता है उसको अतिथि को या वृद्ध माता पिता को कहना पड़े कि भाई रोटी लेकर के आओ फिर तो क्या बात है फिर परोसने वाले की क्या पुरस्कार हुई कई परिवार में देखते हैं मान लो जाते हैं तो साथ में जैसे भोजन कर रहे हैं घर वाले भी हैं हम लोग भी बैठे हैं तो जो बांटने वाले हैं बच्चे हैं या कुल वधु है पुत्र हैं जो भी बांटते हैं तो परिवार वालों को यानी जो बड़े बैठे हैं उनको बार बार कई बार टोकना होता है पानी ला करके दो सब्जी ला करके दो रोटी लाओ अभी करने को तो अच्छा कर रहे होते हैं अतिथि के लिए कर रहे होते हैं वा... कि भाई इनको भोजन ये कह देकर क्या हो और कुछ जगह जो साथ में बैठे उनको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है और उठने वाले स्वयं देख करके अपने आप लाते हैं और दोनों में अंतर होता है चीज तो आ रही है दोनों जगह पे लेकिन एक में घर के दूसरे लोग कह रहे हैं तब आ रही है और एक अपने आप आ रही है तो कहने पे अवश्य आ जाएगी वो आज्ञा पालन तो है लेकिन वो स्थिति नहीं है कि अपने आप आए इसके लिए कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए जैसे कहीं जाते हैं अब किसी के यहां गए अतिथि बड़े आए तो माता पिता बच्चों को कहें कि जी प्रणाम करो इनको नमस्ते करो तो ठीक है ना कहेंगे और बच्चों ने नमस्ते कर दी हो गई नमस्ते एक अलग बात होती है ये कहें कि भाई बच्चों तुम अपने आप ही नमस्ते करो ऐसा नहीं हो कि माता पिता को कहना पड़े तुम्हारे को कि नमस्ते करो तो अंतर होता है तो पत्नी पति को कह रही है क्योंकि पत्नी पति की लाज रखती है पत्नी का यश भी पति के साथ में जुड़ा हुआ होता है पति को टोका जाता है तो पत्नी को भी दिक्कत होती है जैसे मेरे को ही कहा जा रहा हूं होता है दोनों का हित अहित एक साथ जुड़ा हुआ होता है ऐसा ही पत्नी के साथ भी होता है पत्नी को अगर कोई बला बुरा कहे तो पति को महसूस होगा कि पत्नी चिंता कर रही है कि पति ध्यान नहीं रख रहा है इसको इसका समावर्तन नहीं कर रहा है पत्नी सोच रही है कि इसकी विद्या पूरी नहीं हो रही है इसको शिक्षा नहीं दे रहे समावर्तन नहीं कर रहे यानी इसको पूरी शिक्षा नहीं हुई अभी इसलिए समावर्तन नहीं कर रहे औरों को पूरी शिक्षा दे देकर के और भेज रहे इसको रोक के रख रखा है तो बोले ऐसा नहीं हो कि अग्निया तुम्हारे को कहें कि इसको बताओ अब बहुत समय हो गया हमारी सेवा करते हुए अब इसको बताओ अब तो बता दो इसको तो महत्व अग्न है परिप्रगोचन ब्रूही अस्मयीट इसको बताओ यही बात सेवकों के साथ में भी होती है सेवक होते हैं काम करते हैं घरों में वो बैठे हैं विवाह आदि कोई विशेष कार्यक्रम है और उनको भोजन हम देते हैं तो हम ही आगे होकर के समय पे दे दें दे तो एक अलग आनंद होता है एक है कि वो कहें कि जी अब तो दे दो भोजन भोजन दे भोजन दे बार बार करना पड़े तब देते हैं उनको तो बहुत अंतर हो जाता है चीज सारी वो की वो जाएगी दिया वो का वही जाएगा लेकिन अंतर हो जाता है बहुत अंतर होता है उसमें अपयश होता है और इसमें यश होता है कि हम स्वयं ही आगे होकर के सोचते हैं और आगे होकर के स्वयं करते रहते हैं इस सब्जी के व्यवहारों में लगता है तो तस्म ही ह्रवोच्च एवं प्रवासान चक्र लेकिन सत्यकाम जावा के मन में कुछ और ही चल रहा था तो पत्नी ने टोक दिया तो भी उसने उपकोसल को कुछ नहीं कहा और बिना कहे और प्रवास पे चला गया चुपचाप पत्नी कुछ कहे और पति कुछ बोले नहीं और यात्रा पे चल जाए चुपचाप चला जाए अब उससे दोनों ही स्थितियां होती है कई बार तो दुख भी होता है पत्नी को कि भाई मेरी सुनी ही नहीं जवाब ही नहीं दिया ये कम से कम जवाब तो देते कि मैं बताऊंगा अभी नहीं बताऊंगा बाद में बताऊंगा आके बताऊंगा कुछ भी नहीं बोले कई बार पति यू ही चुपचाप चला जाता है और चुपचाप चला गया उल्टा भी होता है पति कहता है पत्नी चुपचाप उत्तर ही नहीं दे रही कुछ <laughs> <laughs> वो दूसरे के लिए कठिन हो जाता है उसके मन में आक्रोश शुरू हो जाता है कि उत्तर क्यों नहीं दे रही जवाब क्यों नहीं दे रहा या दे रही है ऐसी दिक्कत आती है अच्छा ऐसा होता कब है कई बार कई बार वो पति होता है वो सोचता है कि इसको पता नहीं है ठीक है सब हो जाएगा मेरे को भी पता है सब क्यों मेरे को बता रहा तो मेरे को भी चिंता है ये उपकौशल मेरा शिष्य है बारह साल से मेरे पास में है मेरा दायित्व तो है तुम क्यों चिंता कर रहे हो मैं कर दूंगा आपने यहां और सत्यका जावाल के मन में कुछ और बात थी कि इस उपकोशल ये विशेष योग्य है इसको मैं कुछ विशेष चीज बताऊंगा और तो ठीक है सामान्य पढ़ के चले गए समावर्तन हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई समावर्तन करके गृहस्थ में जाते हैं वो तो तो ठीक है सामान्य जो पढ़ाई हो रही होगी वो तो इसको भी पढ़ा रहे होंगे औरों और को भी पढ़ा रहे होंगे वो तो कक्षाओं में समान ही पढ़ रहे होंगे लेकिन औरों को भेज दिया कि ठीक है औरों को भेज दिया इसको नहीं भेजते। तो कई बार विशेष व्यक्ति होता है ना उसको जल्दी विदा नहीं करते उसको रोक के रखते हैं। जैसे कभी किसी उत्सव में घर आए हुए होते हैं परिवार वाले तो विदा करने होते हैं तो अच्छा जी नमस्ते कोई दूसरा और किसी को रोकना हो अलग से उससे विशेष बात करनी है उसको कुछ विशेष देना होता है तो उसको विदाई नहीं देते हैं उसको रोक के रखते वो जाता भी है तो भले नहीं रुको थोड़े तो बोले मेरे को नहीं जाने दे रहे औरों को जाने दे रहे औरों को विदा कर रहे और खुश है कि देखो चलो हमारा काम पूरा हो गया और जल्दी जा रहे पर कई बार उसको महत्व देने के किसी भी रोक करके रखते अब सत्यकाम जावाला के मन में क्या चल रहा है कि ये बच्चा जो है ये विशेष है अग्नि की परिचर्चा कर रहा है परिचर्या कर रहा है और उसको उस कार्य में लगाया भी कुछ विशेष चुनकर ही लगाया होगा ना उस कार्य में क्योंकि उसका विशेष कार्य था औरों को दूसरे कार्य दे रखे होंगे तो एक तो ये दृष्टि किसी के मन में आ सकती है कि भाई और कोई काम करने वाला नहीं है तो चलो रोक करके रखो हमारा काम होगा नहीं तो ये चला जाएगा तो काम कैसे होगा इसलिए भी रोक करके रखते हैं पर सत्य काम जवान के मन में ये नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होगा वो उसको उन अतिथियों की तरह जिनको रोक के रखते हैं कि नहीं अब बाद में उनको कुछ विशेष खिलाना होता है विशेष उपहार देना होता है अब सबके सामने दे नहीं सकते उनको सबको देना नहीं है वो उनको थोड़ा अलग से रखते हैं विशेष रखते हैं तो ऐसे इसको रोक करके रख रहे है तो इसके मन में तो ठीक चल रहा था सत्यकाम जवाब देखे कि मैं इसको करूंगा बाद में अब तो पत्नी कह रही है तो वो बस अंदर ही अंदर मुस्कुरा करके और चुपचाप चला गया बिना बोले तो वो तो चला गया अब पत्नी क्या करती है तो अब वो उपकोशल भी रहा वो उस के मन में भी तो हो सकता है उसको आश्चर्य का अभिप्राय तो पता नहीं कि मेरे को क्यों रोक करके रखा है ने सबको सबका समावर्तन कर दिया मेरा समावर्तन नहीं हो रहा है और उसको कुछ बातें पता दी थी देखिए तीसरा प्रभाक तो सह व्याधि ना अनशितुम दधरे तो वो व्याधि के द्वारा अनशितुम न खाता हुआ अनशन करता हुआ दधरे मतलब वहां धारण किया उसने वो रहा वहां पर जैसे एक तरफ मोटे तौर पे तो ये दिख रहा है कि व्याधि के कारण से उसने खाना छोड़ा और रहा और नहीं, खाना नहीं खाया लेकिन व्याधि थी इसलिए खाना नहीं खाया एक है कि उसको कुछ मानसिक चिंता हो गई मानसिक परेशानी होती है रोग होता है उसको आधी कहते हैं आधी और व्याधि दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं आधी व्याधि तो वि आधिना विशेष रूप से अब आधी को अलग कर दिया व्याधि नहीं दिया व्याधि तो शारीरिक हो गई शारीरिक व्याधि के लिए भी उपवास किया जाता है कर सकते हैं वो भी एक उपाय है एक है कि विशेष आदि उसको हो गई बेचैनी हो गई तो जब विशेष बेचैनी हो जाती है तो भी आदमी खाना छोड़ देता है तो नहीं खाना नहीं खाऊंगा कुछ मन में रोष होता है दिखाना होता है कि मैं नाराज हूं ये बताने के लिए खाना छोड़ <laughs> खाना नहीं खाऊंगा खाना नहीं खाऊंगी खूब परिवारों में चलता रहता है तो जो उसने खाना नहीं खाया और पत्नी को तो चिंता थी और उसको पता था कि बच्चे का दोष नहीं है दोष तो मेरे पति का है तो अब वो कुछ क्षतिपूर्ति तो करेगी ना कुछ जो हानि हो रही है तो उसको बचाने का प्रयास करेगी तो पति के लिए दोष नहीं हो जाए पत्नी रक्षा करती है पति की दोनों एक दूसरे की रक्षा करते हैं तो तम आचार्य जाया उचार उसको कौशल ब्रह्मचारी को आचार्य की पत्नी ने सत्यकाम की पत्नी ने कहा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी अशान किमनु न अशनासी हे ब्रह्मचारी अशान भोजन करो भोजन करो डोट ल कर प्रयोग है उसको आग्रह करे कि नहीं खाओ तुम मध्यम पुरुष एक वचन अशान तो किम किमनु न अशनासी तुम क्यों नहीं खा रहे हो उसके मन में होगा कि जिस कारण से जो चीज मेरे को लग रही है वो इसको भी लग रही है कि हे, इसको समावर्तन नहीं कर रहे इसलिए नाराज होके और चले गए बाहर बिना कुछ कहे पता नहीं कब आएंगे तो स हो इमे बहुव इमें अस्मिन पुरुषे कामा नानात्यया व्याधि भी प्रतिपूर्ण अस्मि न अशिष्यामी तो बोला कि इस पुरुष में अपने लिए कहा कि इस पुरुष में मेरे में नाना अत्यया कामा अनेक बाधा डालने वाले कामनाएं विद्यमान हैं मेरे अंदर जो मेरे को बाधाएं डाल रही हैं ऐसी कामनाएं हैं जैसे कामनाएं होती हैं तो व्यक्ति की प्रगति होती है ना विभिन्न कामनाएं करता है तो और उसके लिए प्रयत्न करता है तो प्रगति होती है तो जिसमें कामना ही नहीं है वो क्या प्रगति करेगा जिसने ऊंचा लक्ष्य ही नहीं देखा ऊंचा लक्ष्य ही नहीं बनाएगा वो क्या उन्नति करेगा एक ये दृष्टि है जितनी कामनाएं होंगी जितनी ऊंची कामना होगी उतना ही व्यक्ति ऊंचा जाएगा जिसमें ऊंचा स्वप्न ही नहीं रहेगा वो ऊंचा क्या जाएगा वो तो वही की वही रहेगा इसलिए स्वप्न ऊंचे देखने चाहिए कामनाएं ऊंची करनी चाहिए ये एक दृष्टि है और दूसरी दृष्टि है ये कह रहा है कि ये बहुत सारी बाधा डालने वाली कामनाएं हैं मेरे में ये जो कामनाएं हैं अंदर ये तो मेरे को बाधा डालने वाली है पीड़ा करने वाली है बोले व्याधि भी प्रतिपूर्ण हो मैं तो व्याधियों से भरा पड़ा हूं इतने बारह साल हो गए मेरे को पढ़ते हुए भी और अग्नियों की सेवा करते हुए भी मैं तो व्याधियों से प्रतिपूर्ण हूं भरा पड़ा हूं उससे प्रतिउत्तर में ये जो व्याधियां हैं इससे मैं प्रभावित हो रहा हूं इसलिए ना अशिष्यामित इसलिए मैं नहीं खाऊंगा दोनों बातें कह दी कारण भी बता दिया और खाऊंगा नहीं ये भी बता दिया इसलिए नहीं खा रहा हूं ये नहीं कहा इसने इसलिए नहीं खाऊंगा मैं तो जब ये देखा व्याधि से पूर्ण है कष्ट है तप कर रहा है जिज्ञासा है इसकी तो अब उसके लिए अथाह अग्नयां समूह दि गई अग्निया उसको बोली सत्यकाम के साथ भी ऐसा ही हुआ था गाय एक हजार हो गई तो वृषभ आदि ने उसको उपदेश देना शुरू कर दिया यानी उनसे उसको उपदेश मिलने लगा अभी सत्यकाम के शिष्य के साथ भी ऐसा ही होने लगा लेकिन यहां अग्नियां उसको उपदेश देने लग गई ग्निया कुछ बताने लगते हैं। तो अथह अग्नय समुदीर है बहुवचन है अग्निया एक एक करके ये तीन अग्नियों के बारे में बताएंगे तब तो ब्रह्मचारी अग्नि आपस में बात करने लगे कि तब तो ब्रह्मचारी कुशलम नित ये ब्रह्मचारी तो खूब तप्त तो हो चुका है जैसे अग्नि में तपने के बाद में सोना कुंदन हो जाता है बोले तो खूब तप चुका है यह दूध है बोले दूध को तप चुका है खूब गर्म हो चुका है रोटी जो है खूब सिक चुकी है अब तो जल जाएगी खूब तप चुकी है जितना तपनी थी वो तप चुकी है ये तब तो ब्रह्मचारी तो कुशल हम ना परिचारित हमारे को इसने खूब परिचर्या की हमारी खूब सेवा की हंता असमय प्रभ्रवामयी चलो हम इसको बता देते हैं आचार्य तो चला गया हम ही बताते हैं तस्मयी हो उसको खुबक को फिर अग्निया बोलने लगी अब ये कथा है ये बिल्कुल वैसे ही है कि इसके सामने वो चीजें प्रकट होने लग गई वो बोलने क्या लग गई ये इस तरह से देखने लगा जैसे कि वो चीजें अपने आप प्रकट होने लग गई उसको ऐसे अपने आप होने लग जाती है यही बात वहां पर भी थी काम के संदर्भ में भी यही बात थी लेकिन कथा ऐसी है जैसे कि अग्नि ही बोल रही है बोलती है अब ब्रह्म के बारे में जिस जैसा थी इसको ब्रह्म को जानना था उससे बढ़ तो क्या जान होगा तो बोले प्राणो ब्रह्म ये प्राण है ये ब्रह्म है कम ब्रह्म ये जो कम है ये भी ब्रह्म है कम सुख को कहते हैं प्रजापति का नाम भी सुख है प्रजापति को भी क बोलते हैं क ख ब्रह्म ये जो खम है ये भी ब्रह्म है जो उपदेश दे दिया उसको तो प्राण भी ब्रह्म है कम भी ब्रह्म है खम भी ब्रह्म है तीन चीजें बता दें तो सब सच उप कौशल बोला ब्रह्मचारी बोला बेजानामी अहम यथ प्राणो ब्रह्म ये तो मैं जानता हूं कि प्राण ब्रह्म है अब उसको सारे को हम इस दृष्टि से देख सकते हैं मोटे तौर पर भी देख सकते हैं ये बहुत बड़ी चीज है प्राण इसके बिना जीवन नहीं चल सकता है इतना तो मैं जान गया हूं कि बिना इसके जीवन नहीं चल सकता बिना प्राण के अग्निया भी नहीं जल सकती मैं भी नहीं जी सकता लेकिन कम च तू खम च न भी जाना मी थी लेकिन इस कम और खम को मैं नहीं जानता हूं कि क्या है कम और क्या है खम ये बताओ मेरे को तो उन्होंने कहा ते होचुर चुर यदवा व कम तदे व जो क है वही ख है और पलट के कह दिया यदे कम तदे कम यी जो ख है वही क है <laughs> और रहस्य पूर्ण तो है ही रहस्य को बता रहे जो कह है वही ख है और जो खै है वही कह है लेकिन वो क्या है अब नक्का का पता है नक्खा का पता है वो उसी तरह की बात है कि इतना तो बता दिया कि राम का घर श्याम के सामने और श्याम का राम के सामने और दोनों का घर आमने सामने है। लेकिन है कहां पर यह भी उसको पता नहीं तो इतने रहस्यपूर्ण बताया तो है कुछ ना कुछ इतना तो बताया है ना कि क और ख एक ही चीज है फिर आगे खोल करके बताते हैं तो प्राणम हस्मई आकाशम च ऊंचू तो उसके लिए उपकौशल के लिए प्राणों के बारे में भी बताया और विस्तार से और क आकाशम च ऊंचू और आकाश के बारे में भी बताया तो ये आकाश वो ख है खा, खम ये आकाश के लिए कह दिया और जो कम है वो भी वही आकाश ही है कम और ख जाओं का पालन करने वाला ये आकाश है रिक्त स्थान है ये रक्षा अच्छा करने वाला है सुख देने वाला है तो एक अग्नि ने यह इसको सामान्य रूप से बताया ये तीनों ने बता दिया अपनी एक कुछ बात उसको बता दी अब और अलग से विशेष तीनों अपना अपना उपदेश इसको उपकोशल को ब्रह्मचारी को करने तो अतः इनम गारहपत्यो अनुशास अनुशास अब गार्हपत्य अग्नि ने उसको उपदेश दिया तो ये जो मैं तीन अग्निया मानी जाती हैं जो मुख्य हैं तो एक गारहपत्य अग्नि एक आभनीय अग्नि और एक दक्षिण अग्नि तो जो जगह होती है उसमें पूर्व की तरफ जो होती है सबसे आगे उसको आभनी अग्नि बोलते हैं जो पश्चिम दिशा की तरफ होती है पीछे उसको ग्य अग्नि बोलते हैं और अगर हम पूर्व की तरफ मुक्त के बैठे और दोनों अग्नियां हमारे आमने सामने हैं तो दाहिने हाथ की तरफ एक अग्नि होती है जो अर्धचंद्राकार के रूप में उसको दक्षिण अग्नि कहते हैं या उसको अनवाहार्य पचन अग्नि भी बोलते हैं यहां उन्होंने वो नाम दिया तो तीन अग्नियां वहां मानी जाती है तो उसमें से गार्हपत्य अग्नि बोली पृथ्वी अग्नि अन्नम आदित्य चार शब्द बोल दिए बस पृथ्वी अग्नि अन्न और आदित्य पृथ्वी है इस पर अग्नि है और अन्न है जो हम खाते हैं और फिर क्या कह दिया आदित्य कह दिया पृथ्वी का देवता अग्नि माना जाता है तीन लोग हैं तो भू जो है पृथ्वी लोग इसका देवता अग्नि को अग्नि पृथ्वी अग्नि अन्न और साथ में आदित्य को ले लिया फिर कहा स एश आदित्य पुरुषो दृश्यते ये जो आदित्य में पुरुष दिखाई देता है सूर्य में जो पुरुष दिखाई देता है सो अहम अस्मि वो मैं हूं गारह पत्ते अग्नि बोल रही है वो तो कुंड होते हैं तीन तो और उस कुंड में जो अग्नि है वो वो अग्नि बोल रही है कि यह जो आदित्य है इसमें जो पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूं सो अहम अस्मी और कहा स एव अहम अस्मी थी मैं वही हूं एक तो ये कथन है कि जो वहां आदित्य में पुरुष दिखाई दे रहा है वो मैं हूं और साथ में कह रहे हैं वह वह मैं हूं वह मैं हूं वह मैं, मैं हूं और दृढ़ता से कह रहे हूं तो एक विज्ञान की बात ज्ञान की बात हो गई कि ये जो अग्नि है ये कहां से आइए उसी सूर्य से आइए मैं वही हूं तो उस आदित्य में जो पुरुष है मतलब जो शक्ति है ऊर्जा है वो कौन है मैं वही हूं मैं वहीं से ही आई हूं वही हूं मैं अंतर नहीं है दोनों में मैं वही हूं बिल्कुल वही हूं अभी यहां पर हूं वह आई वहां से ही हूं ये उसको एक उपदृष्ट है और कहा सै एतम एवं विद्वान उपास तो जो इसको इस प्रकार से उपासना करता है किसको इस अग्नि को यह अग्नि वही है जो सूर्य से आई है इसका आपस में संबंध देख रहा है तालमेल देख रहा है सामंजस्य देख रहा है तो जो ऐसा करता है तो अपहते पाप कृत्याम वो पाप कृत्या को नष्ट कर देता है पाप कृत्या ये शब्द है द्वितीय बहुवचन में पाप कृत्या को पाप कर्मों को अपहते नष्ट कर देता है जो हन धातु का प्रयोग है ये आत्मने में प्रयोग किया है आत्मने में वैसे आंग पूर्वक हन धातु से आत्मने होता है आंगो जमहरा आहते अपपूर्वक नहीं लिखा है वहां पर नहीं ही कोई वार्तिक है उस तरह का और अगर बिना इसके लगे तो ये प्रस्म ही में प्रयोग बनता है लेकिन ये प्रयोग है उस समय होता होगा तो अपपूर्वक हन धातु का आत्मने पद लट प्रथम पुरुष एक वचन है तो पाप पापकृत्य के अपहते पाप पापकृत्य जो है वो पाप पापकृत्य को नष्ट कर देता है विनाशय अर्थ है यहां पर अपहते दूर नष्ट कर देता है हटा देता है कौन जो इस प्रकार से जान लेता है कि ये जो आवनीय अग्नि है नहीं ये जो गारहपति अग्नि है गारहपति जो मैं हूं वो वही आदित्य वाला है यह जो जान लेता है तो वो लोकी भगवती लोक वाला हो जाता है लोकों को लोकों का स्वामी हो जाता है सर्वम आयु रहती वो पूरी आयु को प्राप्त करता है जितनी उसकी है जोग जीवती और निरंतर जीता है लगातार जीता है पूरी आयु को प्राप्त करता है और उस आयु को जीने का मतलब है उसमें क्रियाशील रहता है उसका समय व्यर्थ नहीं जाता है जीते हुए भी बीमार हो जाते हैं तो क्या जीना हुआ लंबे समय तक बीमार रह जाए मूर्छित रह जाए बिस्तर पर पहलाता तो वो जीना जीना नहीं तो ये निरंतर जीता है। पूरी आयु जीता है और निरंतर जीता है किया है कि वो उज्जवल या प्रतिष्ठित जीवन जीता है ज्योति के समान जीता है जोगच सूर्यम दृश्य हम निरंतर सूर्य को देखते रहे यानी हमारे नेत्र बने रहे हैं हम अच्छे तरह लंबे समय तक देखते रहे तो वो पूरी आयु जीता है निरंतर जीता है न से अवर पुरुषा क्षीयंते और उसके जो बाद के पुरुष हैं यानी उसकी जो संताने हैं वो नष्ट नहीं होती असमय में नष्ट नहीं होती है चलती रहती है वो जीवित है और बाकी संताने नष्ट होती जाती हैं कई बार ऐसा नहीं होता जीवित रहती है उसके रहते उपवयम कम भुंजामो और हम हम अग्निया उसकी रक्षा करती हैं उसका पालन करती हैं भुंजामा भुज धातु भी दोनों तरह से होती है पालन में और खाने में व्यवहारण में लेकिन यहां पर आत्मनिपद और प्रस्मईपद का भेद होता है तो पालन करते हैं तो भुनक्ति होता है यानी प्रश्न होता है और आत्मनेपद खाने वाली जब धातु होती है भुज धातु ही खाना भोजन खाने अर्थ में होती है तो आत्मनिपद हो जाता है और पालन अर्थ में होता है तो प्रस्मईपद होता है तो ये जो भुंजाम भुंजामी भुंजावा भुंजामा पठावा पठाम उसकी तरह से यहां पर बनाया हुआ है भुंजामा ये प्रश्न पथ का प्रयोग है लेकिन वास्तव में भुज धातु से ऐसा रोग नहीं बनता है भुनजमी भुंजवह भुंजमह भुंजमह ये रूप बनता है वैसे तो लेकिन इस तरह का विकरण व्यत्यय करके प्रयोग होते हैं या तो अलग गण की वो धातु मान करके ऐसे प्रयोग होते हैं लेकिन है यह प्रश्नईपथ का प्रयोग के पालन अर्थ में है खाने अर्थ के अंदर नहीं है तो कह रहे हैं उपवयम तम भुंजामा भुन्ज, हम इसको उपभुंजाम इसका निकटता से पालन करते हैं हम अग्निया उसका ऐसे व्यक्ति का जो ये जानता है कहां अस्मिश्च लोके अमुस्मिश्चय इस लोक में भी और परलोक में भी आगे वाले आने वाले लोक में भी इसी लोक में नहीं इसका आगे तक हम ध्यान रखते हैं इसका हित करते हैं इसका यह एतम एवं विद्वान उपास जो इसको इस प्रकार से जानता हुआ इसकी उपासना करता है ये वही है वो आगे तक के लिए उसका जीवन ये जीवन भी सुधरता है और आगे का जीवन भी सुधरता है उसे बहुत सारे लाभ उठा लेता है जिसको पता है कि सूर्य से ये अग्नि आ रही है इत्यादि तो गार्घपत्य अग्नि ने उपदेश दे दिया आगे अथा है इनम अनवाहार्य पचनों अनुवाहार्य पचनी यानी दक्षिणाग्नि ने उसके लिए अब उपदेश किया उसने भी चार शब्द बोल दिए आपको दिशोक नक्षत्राणी चंद्रमा है जल है दिशाएं हैं और नक्षत्र हैं अंतरिक्ष में जो होते हैं द्विलोक में होते हैं और चंद्रमा यह ऐसा चंद्रमसी पुरुषो दृश्यते सो अहम अब ये दक्षिणाग्नि बोलने लगे कि जो ये चंद्रमा में पुरुष है वही मैं हूं तो चंद्रमा में पुरुष है वही मैं हूं और स एवं अहम स्मृति वही हूं मैं और दक्षिणाग्नि को कैसे बनाया जाता है आधा गोला जैसा जैसे कि समझो अर्ध चंद्राकार है चंद्रा चंद्रमा आधा होता है ना ऐसा उसको जो रूप आजकल दिया जाता है वो इस तरह का दिया जाता है आधा चंद्रमा अनुहारे पचन बोली और इसी प्रकार से आगे की उसने प्रशंसा की कि स यह एतम एवं विद्वान उपास थे जो इस प्रकार से उपासना करता है वो पाप कर्मों को छोड़ देता है नाश कर देता है लोकी हो जाता है सारी आयु जीता है दीर्घायु चिरंतन जीता है और इसके पुरुष संतानें छीन नहीं होती और हम सब इसकी रक्षा करते हैं इस लोक में भी और उस लोक में भी जो इस प्रकार से जानता है ठीक है वही फलश्रुति यहां पर भी कही है अब तीसरी अग्नि बोलती है अतः हैनम आग्नियो अनुशासन अग्नि अग्नि इसको बोल रही है जिसमें आहुति देते हैं वो आग्निया है होती है आहुतियां वहां पड़ती हैं है। तो प्राण आकाशो देवर विद्युत इसने भी चार शब्द बोल दिए प्राण आकाश देव और विद्युत अब सब में अंतिम वाले को बोल रहे हैं पीछे आदित्य का था यहां चंद्रमा का था और यहां पर विद्युत को कहा जा रहा है तो यह ऐसा विद्युती पुरुषों दृश्य विद्युत में जो पुरुष दिखाई देता है सोहम अस्मि वही मैं हूं सैव अम अस्मी थी वही मैं हूं तो अनवाहारी पचन जो है वो अग्नि मंद धीरे धीरे चावल आदि दालें ये धीरे धीरे पकती हैं तो अधिक स्वादिष्ट बनती है अंगारे में लकड़ी में जो करते हैं तेजी से पका दो तो उतना अच्छा नहीं होता लेकिन जब आहुति दी जाती है तो ये कहते हैं कि धर्दम तीव्रम जो होता है वो अग्नि बहुत प्रचंड होनी चाहिए तीव्र होनी चाहिए तो ये जो विद्युत है वो बहुत तेज होती है ऊपर ये सामान्य अग्नि होती है ये इतनी तीक्ष्ण नहीं होती जितनी की वो विद्युत होती बहुत तीक्ष्ण होती है इतनी तेज कि हम बिल्कुल झुलस के राग हो जाए पता ही नहीं लगे इतनी तेज होती है जैसे बहुत तेज विद्युत के तार होते हैं बड़े बड़े उनसे कोई छू जाए तो उसी समय राग बन जाता है वो इतनी तेज होती है जला देती है एकदम कोई सूर्य की भी सूर्य तो खैर अलग हो गया गाय पत्ते अग्नि में तेज होना चाहिए लेकिन ये विद्युत वाली एकदम से प्रभावित करती हमारे को तो कहा कि जो विद्युत में पुरुष है वही मैं हूं सैव अहम स्मृति मैं वही वही हूं ऐसा उसने कहा और फलस्वती बिल्कुल वैसी की है जो इस प्रकार से उपासना करता है वो पापों को हटा देता है डोकी हो जाता है दीर्घायु वाला होता है उसकी संताने नष्ट नहीं होती हैं और हम उसकी रक्षा करते हैं इस इस्लोक में भी और परलोक में भी इस प्रकार से तीनों अग्नियों ने उपदेश दे दिया आगे चौथेमा खंड ते हो उपकोसले उपकोशल सौम्य ते अस्मत विद्या तेरे लिए हमारी यह विद्या हो गई हमारे जो बोलना था वो हमने दे दिया तेरे को बता दिया आत्मविद्या च आचार्यस्तु ते गतिम वक्ता आत्मविद्या के बारे में तो आचार्य ही तेरे को बताएंगे सत्य काम जाबा तो उतने में ही आ जगामा हसे्य आचार्य आचार्य भी उसी समय पर आ गए उपदेश हो गया जैसे कि वो इसीलिए गए थे कि पीछे से अग्निया उपदेश दे देंगे और उपदेश पूरा हुआ और वो आ गए जैसे बहना बना के कहीं छिप जाते हैं ना इस किसी स्थिति में कि ठीक है ये आपस में बात कर लेंगे तब तक मैं थोड़ा छिप जाता हूं और वो तमाशा वहां से देखता रहता है जब हो गया सारा काम तो वहां प्रकट हो जाता है उसी से तो आचार्य भी आ गए तब आचार्यो अभ्युवाद उपकोशल है ऐ उपकौशल ऐसे ही उपदेश दिया वहां सत्य काम को भी उप... वो संबोधन किया करते थे ये परंपरा है संबोधित करते हैं पहले अपनी तरफ उन्मुख करते हैं तो बोला भगवत इति ही प्रतिशूषण वो भी वैसे ही बोला हे भगवान जी बताइए क्या आज है और सत्यकाम ने भी उसको वैसे ही कहा उसने देखा उन्होंने कहा कि ब्रह्म विध इवते सौम्य मुखम भाति ये सौम्य तेरा मुख तो ब्रह्मविद के समान भाषित हो रहा है कि तू तो, तो ब्रह्मविद्ध हो चुका है मैं तो सोचा तेरे को बताऊंगा तू तो लैसा तो तो लग रहा है ब्रह्मविद हो रहा है सत्यकाम को भी ऐसे ही कहा था आचार्य ने मृत्यु तो, तो, तो प्राप्त कर लिया है और उसको कुछ बताया भी नहीं था उन्होंने लेकिन सत्यकाम उस भूल को यहां नहीं करेंगे वहां तो सत्यकाम को पूरा हो गया था पता और आचार्य ने नहीं भी बताया बोले अब क्या बताना है तो जान ही चुका है सारा यहां भी ब्रह्मविद तो लग रहा है लेकिन फिर भी उसको और भी बता रहे हैं ब्रह्म को तो जान लिया है अब ब्रह्म से आगे और क्या चीज बतानी शेष रह गई ब्रह्मविद हो गया ब्रह्म को जान गया तब तो और आगे क्या बताना शेष रहा लेकिन फिर भी उपदेश देगा तो कई बार होता है ना उनको लगा होगा कि हां मेरे आचार्य भी वहां पर मेरे को बता देते तो अच्छा रहता वहां तो आचार्य ने बताया नहीं ना कि मैं जान चुका है तो अब क्या बताऊंगा तो शिष्य जब यह देखता है कि भाई ये कमी मेरे आचार्य में रही थी तो अब मैं आचार्य बनाऊं तो मैं इस कमी को नहीं देने दूंगा <laughs> मैं उसकी पूर्ति करूंगा ऐसी बच्चे भी सोचते हैं कि भाई मेरे माता पिता ने मेरा पालन पोषण तो किया बहुत अच्छा किया लेकिन ये कमी रह गई मैं अपने बच्चों को इस तरह की कमी नहीं आने दूंगा या इस तरह के ज्ञान की है जो भी कुछ सुरक्षा आदि की है उसकी कमी नहीं आने दूंगा एक मन में भाव बन जाता है कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करूंगा मैंने तो सहन कर लिया पर उसने कहा कि तेरा मुख तो ब्रह्मविद्ध के समान दिखाई दे रहा है फिर कहा कौन हो तो अनुशास थी किसने बताया किसने उपदेश दिया तो अब वो उपकोशल थोड़ा सा सक पका गया अब क्या करो कहीं okay, आचार्य को ये नहीं लग जाए कि किसी दूसरे से उपदेश ले लिया आचार्य तो मेरे को बना रखा था उपदेश दूसरे से ले लिया मैंने इतने साल नहीं बताया था तो दूसरे से ले लिया तो कहीं आचार्य नहीं हो जाए मेरे तो थोड़ा सा संकोच था संकोच कर रहा था कोनुमा अनुशिष्यात भो मेरे को कौन बताएगा कौन बता सकता है मेरे को नुमा अनुशिष्यात भो इति यह अप इवा निता तो इस प्रकार से बात को थोड़ा छुपाता हुआ थोड़ा गोलमाल गोल गोल करता हुआ बात को बोल तो रहे लेकिन थोड़ा सा घुमाते हुए बोल रहा है उसको भी स्पष्ट नहीं है वो भी बहुत चक्का रह गया होगा कि ये क्या अग्निया मेरे को बोल रही है तो बोला इमेनु इमा ईदृषा अन्या त्रिशा इमे नूनम ईदृशा अन्यादशा इतिहा अग्नि अभ्युदे उसने अग्नियों की तरफ संकेत किया तो बोले ये या इसी जैसी किसी चीज ने उसको पता नहीं लग रहा था कि अग्निया है अग्निया तो बोलती नहीं है लेकिन फिर भी जो मेरे को उपदेश मिल गया मैं क्या बताऊं कि किसने दे दिया मेरे को उपदेश नहीं हूं अग्नि ने दिया उपदेश तो भी समझ आचार्य सोचेंगे ये झूठ बोल रहा है अग्नि क्या उपदेश देगी तो बोले अग्नि या अग्नि जैसी किसी चीज ने किसी ने मेरे को उपदेश दे दिया और कुछ ऊपर स्पष्ट नहीं हो रहा है तो सत्यकाम ने फिर पूछा आचार्य ने किमो सौम्य किलत है अवोचन नहीं थी उन्होंने तेरे को क्या बताया बताओ क्या बताया उन्होंने तुम्हारे को सत्यकाम से तो उनके आचार्य ने पूछा नहीं था कि तुमको क्या बताया सत्यकाम सोच रहे पहले बताओ क्या बताया बचा होगा तो मैं बता दूंगा तुम्हारे को और पिछले आचार्य ने तो पूछा नहीं था बोले ठीक है लग रहा है कि सब पता ही लग गया तो कुछ बचा ही नहीं है क्या बताओ तो क्वेश्चन बोला इधम इतिहा पति चज्जी है जो कुछ बताया था बता दिया इसी ऐसा इस ऐसा इस इस इस बताया मेरे को जो का तो बता दिया तो इसको क्या कह रहे थे कि ब्रह्मविद के समान तो दिखाई दे रहा है ब्रह्मविद के समान तो आगे सत्यकाम बोलते हैं शिष्य को लोकान वा वकील सौम्य अवोचन बोले इन्होंने तेरे को जो बताया है वो लोकों के बारे में बताया है ों के बारे में बताया और नहीं बताया उससे आगे क्योंकि ये सारे लोग ही हैं तरह तरह के जो बताए थे पीछे लोगों के बारे में बताए लोग तो भौतिक चीजें हैं ये बताया तो है लेकिन उसका चेहरा तो कैसा लग रहा था ब्रह्मविद्द के समान दिखाई दे रहा था ब्रह्म मतलब बड़ी चीज वो ब्रह्मविद्त मतलब परमात्मा ही नहीं होता है ब्रह्मविद्ध तो दूसरी चीजें भी होती है अब किसी को कुछ मिल जाए संसार के व्यक्ति अधिक सुखी रहते हैं सुखी दिखते हैं या आध्यात्मिक व्यक्ति अधिक सुखी दिखते हैं मोटे तौर पे देखते हैं, ऐसे तो किसको अधिक सुखी होना चाहिए किसको अधिक सुखी दिखना चाहिए संसार में तो दुखी दुख हैं, दुख को छोड़कर करके आया तो सुखी दिखना चाहिए लेकिन हो उल्टा जाता है <laughs> तो अब कई जने फिर यूं बोलते भी हैं ये आपसे ज्यादा तो ये संसार के लोग खुशी तो सुखी दिखते आप तो दुखी दिख रहे हो ऐसे तो वो सब छोड़ के भी दुखी हुए तो फिर क्या हुआ फिर इसका मतलब कुछ मिला नहीं है तो वो सांसारिक व्यक्तियों को कुछ मिल गया होता है वहां भी सब जने खुशी थोड़ा ना होता है कोई कोई खुश होता है न किसी का व्यापार मान लो खूब अच्छी कमाई हो रही है बढ़ बढ़ चढ़ करके खूब तो खुश होगा ना दिन रात खुशी खुश रहता है उसको अच्छी नौकरी मिल गई और कुछ अच्छा हो गया अच्छा अच्छा होता जा रहा है और उसको पता है कि मेरा ये बढ़ता जाएगा ये मकान भी हो गया ये गाड़ी भी हो गई ये विवाह भी, भी हो गया जो होता जाता है तो व्यक्ति खुश खुश रहता है उस समय लगेगा जैसे क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं कुछ बढ़ गया हूं अच्छा हो गया हूं और इधर उसको ऐसा लग नहीं रहा है अध्यात्म में कि भी कुछ ऐसा मिल गया मेरे को तो वो सब चीजें तो मान लो उसने प्राप्त की छोड़ के भी आए लेकिन कोई खुश है उसका यह मतलब नहीं होता कि उसको ब्रह्म मिल गया है कोई बड़ी चीज मिली है इतना ठीक है और बड़ा खुश नजर आ रहा है बड़ा खुश नजर आ रहा है कुछ मिल गया है इसको और क्या मिल गया तो सांसारिक स्तर पे जो गतियां होती हैं जान होता है उससे भी व्यक्ति उतना ही खुश होता है प्रसन्न रह सकता है तो बच्चों को जो नया नया सीखने को मिलता है तो कितने खुश होते हैं नई नई चीजें नई नई ट्रेनिंग लेते हैं कोचिंग लेते हैं सीखते हैं उसको सीख करके बहुत खुश होते हैं क्या वो इतनी चीज आ गई हमारे को किसी को कंप्यूटर चलाना आ गया तो बड़े खुश होते हैं उसमें मोबाइल चलाना आ गया चिकित्सा करनी आ गई गाड़ी चलानी आ गई ये सब में खुश होते हैं ना व्यक्ति अलग अलग चीजों में हो गया हेलीकॉप्टर चलाना आ गया और खुश हो जाता है तो संसार की जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनको जानने पर भी प्रसन्नता होती है वो ऐसा लगेगा जैसे इसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया ब्रह्म मतलब बड़े को प्राप्त कर लिया जितना है जैसा है उससे बड़ी चीज प्राप्त कर ली ज्ञान है वस्तु है तो ऐसा प्रसन्न दिखाई देगा कि कुछ मिल गया है इसको कुछ मिल गया है कुछ पा लिया है खुशी की इस बात की है तो जो इसको कहा था ब्रह्मविद ये युवक ब्रह्मविद नहीं ब्रह्म ब्रह्मविद के समान लग रहे हो तुम ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कुछ बड़ा पा लिया है उसने बताया तो कहा यह सारे लोग हैं लोगों को पाया है तुमने अभी तो, तो लोक आन बाकील सोम्य ते अवोचन उन्होंने तेरे को लोक के बारे में बताया अहम तू तेत वख्यामी लेकिन मैं तेरे को वो चीज बताऊंगा यथा पुष्कर पलाशे आपू न श्रिष्यंते उदाहरण देके बता रहे जैसे कमल के पत्ते पर पुष्कर के पलाश में पत्ते पर जल नहीं श्रेष्ठ होता है चिपकता है बहुत कहते हैं, जल में या कीचड़ में कमल के पुष्प के समान उस पर पानी डालो तो बूंद के तरह मोती की तरह भले ही दिख जाएगा या बिखर जाएगा गिर जाएगा लेकिन वो चिपकता नहीं है उस पर तो जैसे पुष्कर पलाश में कमल के पत्ते पर जल चिपकता नहीं है लिप्त नहीं होता है एवं एवं विधि पापम कर्म न श्रृष्यते इस प्रकार के जानने वाले को पाप कर्म लिप्त नहीं होता है मैं वो चीज बताऊंगा तेरे को इस से पाप कर्म लिप्त नहीं होगा फिर न कर्म लिप्त है ना लिप्य तेनाली संदर्भ में लेकिन पाप कर्म लिप्त नहीं होगा न तो उसने कहा तू मैं भगवान ही थी बताइए आप ये तो, तो जानना चाहता हूं कृपा कीजिए तो तस्में ही हो वाच उसको अब ये अपनी विद्या दे रहा है तो अगला पंद्रहवा खंड है यह एशो अक्षनी पुरुषो दृश्यते ऐशा आत्मा इतनी आत्मा के बारे में उपदेश दे रहे आत्मा का बोध करा रहा है तो बोले ये जो आंख में पुरुष दिखाई दे रहा है आठ में जो कुरेश दिखाई दे रहा है यही आत्मा है तो आंख में कुछ दिखाई देता है ना हमारे को हमें तो ऐसे ही लगता है ना कि व्यक्ति है कहां पर यहीं बैठा है पीछे भी बात आई थी जैसे खिड़की में से कोई देख रहा हो मकान है ऊपर मंजिल पर बैठे हैं और खिड़की में से देख रहा हो ना तो लगता है हां ये चेतन है यहां पर तो ऐसा लगता है जैसे इन दो खिड़कियों से कोई देख रहा है पीछे से ये खिड़कियां हैं और जैसे इसी के पीछे बैठा हुआ है ऐसा ही लगता है ना हमारे को कि आत्मा कहां बैठा हुआ है जैसे यहीं बैठा हुआ है ये जो आंखें खिड़कियां हैं बस यहीं पर ही बैठा हुआ है ये जो खिड़की के पीछे बैठा हुआ है आत्मा ये जो देखने वाला है जो पुरुष है वो आत्मा है तो यह ऐशो पुरुषे दृश्य थे आत्मा इति हो और ये कैसा है ए तत अमृतम अभयम ए तत ब्रह्म ये अमृत है मरता नहीं है ये तत अभयम इसको कोई भय नहीं है ए तत ब्रह्मा यती और यही ब्रह्म है अब इसको दोनों अर्थों में देखेंगे ये सारी देखिए अलंकार के रूप में है कथा सारी सीधी सीधी ऐसे नहीं है कि बिल्कुल यही यूं का यूं देखेंगे इन सब चीजों में जो लोकों में देखा सूर्य में जो देखा चंद्रमा में जो देखा विद्युत में जो देखा वहां तो एक केवल वैशिष्ट्य दिखाई देता है कि इसमें कितनी प्रतिभा है कितना प्रकाश है कितनी ऊर्जा है यह कुछ वहां विशेष दिखाई देता है बस लेकिन वो चेतन के समान नहीं दिखाई देते वहां उसकी शक्ति तो पता लगती है पीछे छुपी हुई कुछ न कुछ है लेकिन यहां ऐसी दिखाई देती है देखो जैसे इसमें इच्छाएं हैं आंखों से इच्छाओं का पता लगता है गति होती है कभी इधर कभी उधर वैसे नहीं है कि जैसे सूर्य तप रहा है जैसे बल्ब जल रहा है ऐसी पलकें भी झपक रही हैं आंखों में कुछ हो रहा है जैसे चेतनता का बोध होता है वहां पर केवल ऐसा ही नहीं है सामान्य नहीं है इसके पीछे कुछ चेतन छुपा हुआ है तो ए अमृतम अभयम ए ब्रह्म यी तत् यदि तद यद्यपि अस्मिन सर्पिर व उदकम व सिंचती अगर इसमें आंख में ये आंख ही इसी आंख को मोटे तौर पर कह रहे हैं लेकिन भाव दूसरा है ऊपर से तो यही लगेगा तो इस आंख में अगर कोई घृत और उदक को सिंचन करता है आंख में पानी डालते हैं जैसे गुलाब जल डाल देते हैं और घृत तो डालते हुए नहीं देखा कभी कभी डाल दे तो डाल देते हैं तो जिसमें डालते हैं तो वर्तमनी एवं गच्छति ये वर्तम में जो इसके किनारे हैं उसमें चला जाता है अंदर नहीं जाता है यानी ऊपर रहता है और बहकर के इधर आता है तो जैसे अलिप्त है ये एक मोटे तौर पे समझा रहे हैं आंख में यह डाला लेकिन बह करके बाहर निकल जाएगा वो इधर तो ऐसी ये आत्मा है अमृत है अभय है ब्रह्म है वर्तमनी ये द्विवचन का रूप है द्वितीय द्विवचन आगे एतम संयतवामा इति आचक्षते। इसको ये जो पुरुष है इसको संयतवाम एक नाम दिया गया संयद वाम नाम से कहा जा रहा है एतम संयतवामा इति आचक्षते। लोग इसको संयतवाम कहते हैं संयतवाम क्यों कहते हैं तो बोले एतम ही सर्वाणी वामानी अभिसंयंती इसी की ओर सारी श्रेष्ठ चीजें बहती है, इसी की तरफ जाती है सारी अच्छी चीजें इसी की तरफ जाती है इसलिए इसको कहते हैं जो जो भी अच्छी चीजें हैं इसके लिए हैं इसकी तरफ जा रही हैं सब कुछ इसी के लिए है जीवात्मा आत्मा के लिए कह रहे हैं इस शरीर की दृष्टि से वो ब्रह्मा है शरीर में सबसे मुख्य वही है वही सबसे बड़ा है तो सारी चीजें इसी के लिए जाती है आत्मा के लिए जब लेंगे जितनी अच्छी चीजें हैं वो आत्मा के हित के लिए है शरीर है इंद्रिया है खाद्य पदार्थ है सूर्य है चंद्रमा है ये सब वास्तव में किसके लिए उसी की तरफ जा रहे हैं तो जो ऐसा जान लेता है तो सर्वाणी एनम वामानी अभिसंयंती या एवं वेदा, जो ऐसा जान लेता है तो सारी अच्छी चीजें उसकी तरफ जाने लगती हैं। पर तो जो नहीं जानता है उसकी तरफ उसकी तरफ गलत गलत चीजें जाने लग जाती गलत चीजें उसकी तरफ जाने लगती गलत चीजें उसकी तरफ जाती हैं या वो समझ लेता है कि गलत चीजें मेरी तरफ आ रही हैं दोनों बातें हो सकती हैं ना दोनों बातें हो सकती हैं मान लो अच्छी बुरी जो भी चीजें आ रही हैं एक तो व्यक्ति ये सोच ले कि ये सारी अच्छी चीजें आ रही हैं मेरी तरफ इसमें भी मेरा हित छुपा हुआ है कुछ अच्छा हो रहा है और कुछ अच्छी चीजें आ रही हों तो भी व्यक्ति सोच सकता है कि मेरी तरफ गलत चीजें आ रही हैं इससे भी मेरा आहित हो सकता है मेरी हानि हो सकती है अच्छी भी आएगी तो भी उसके मन में शंका होगी कि नहीं कुछ गलत आ रहा है अच्छे से अच्छा कोई देगा तो भी लगेगा कि नहीं कुछ गलत दे रहा है कहीं तो मेरे को जहर नहीं दे रही मेरी हानि ना कर दे और जो दूसरा व्यक्ति है उसको जो चीजें आ रही हैं भले सामान्य आ रही है तो भी उसको लगता है बहुत अच्छी चीजें आ रही है मेरे लिए बहुत उपयोगी है इतना तो आ रहा है तो जो ये जान लेता है कि सारी चीजें आत्मा के लिए हैं तो वो आत्मा को ध्यान में रख करके इनका उपयोग करता है उनको लेता है उसके पास वैसी चीजें आती हैं तो अच्छी अच्छी आने लग जाती हैं, वो अच्छी अच्छी चीजें ही खाता है पीता है और व्यवहार करता है और जिसको ये नहीं पता है कि सारी चीजें इस आत्मा के लिए हैं तो किसी और के लिए वो चीजें ग्रहण करता है शरीर के लिए ग्रहण करता है तो वहां पर गलत चीजें भी आ जाती हैं जो आत्मा के लिए अहितकर हैं लेकिन शरीर के लिए उसको हितकर प्रतीत होती हैं वो भी चीजें उसको लेता रहता है तो जो ये जान लेता है कि शरीर में जो है वो ये अलग है ये पुरुष है वही मुख्य है वही ब्रह्म है वही चेतन है यहां पर तो उसके लिए फिर अच्छी चीजें आने लग जाती हैं क्योंकि वो आत्मा का ध्यान रखकर के चीजें जब छाटता है तो वो अच्छी लेता है सब अच्छी अच्छी चीजें आने लगती अच्छी चीजों के लिए वाम शब्द का प्रयोग किया जाता है आगे एशा ऊ ए व इसको एक दूसरा नाम दे रहे हैं वामनी रेश वामनी वामनी ये एक नाम दे दिया तो एशा ही सर्वाणी वामानी नयती ये स्वयं सारे अच्छी चीजों को ले जाता है पहले वाले में था सारी अच्छी चीजें उसकी तरफ आने लगती हैं और इसमें है कि वो सारी अच्छी चीजों को ले लेता है क्योंकि उसी तरह से वो सोचता है सर्वाणी मावाणी नएतीजा एवं वेद है वह अब अच्छी अच्छी चीजों को ले लेता है बुरी चीजों को जो हानिकार करेगा उसको छोड़ देता है मतलब अच्छी अच्छी को ही लेता है बुरी को छोड़ देता है लिपते नहीं होता है कमल के पत्र के समान उसको अच्छे को ही लेता है आगे एशऊ एव भामनी भामनी भी नाम दिया इसका इसी आत्मा को भामनी भी कहते हैं क्यों एश ही सर्वेशु लोकेशु भाती सब लोगों में यही प्रभाव प्रकाशित हो रहा इसी की ही दीप्ति है भले भले ही बाकी सारा संसार है प्रकाश भौतिक प्रकाश भले ही दूसरा हो लेकिन वहां प्रकाशित कौन होगा चेतन तत्व ही तो प्रकाशित होगा कितना भी प्रकाश हो मंच पे कितना भी प्रकाश हो चेतन ही तो भाषित होगा वास्तव में उसी के लिए तो ये सारी चीजें हैं तो सर्वेशु लोकेशु या एवं वेदा जो इसको जान लेता है वह सब लोगों में प्रकाशित हो जाता है आगे का कहा कि अब ये तो जो आंख में दिखाई दे रहा है लेकिन हमेशा तो नहीं रहता है ये यह यहां पर तो अर्था यद अस्मिन छव्यम कुरंती जो इसमें छव्य यानी जो शव से संबंधित कार्य करते हैं मर जाता है तो उसको जो कार्य क्रियाकलाप करते हैं यदि चना और यदि नहीं भी करते अंतिम संस्कार करते हैं वो करते हैं या नहीं भी करते कैसे भी करें लेकिन बाकी की आगे की चीज तो समान ही है ये काम अंतिम कर्म करेंगे तो ही आगे वाली चीजें होगी ऐसा नहीं है ना करेंगे तब भी ऐसा ही है उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो जाने वाला है उसके लिए अर्चिशम एवं अभी संभवंती वो अर्ची के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं ज्योति के अंदर पहुंच जाते हैं और अर्चिसो अह और उस प्रकाश की किरणों से वो दिन में पहुंच जाते हैं और अन्न आपूर्यमाण पक्षम और दिन से वो शुक्ल पक्ष में पहुंच जाते हैं अपूर्यमाण इसलिए कपक्ष कहा कि उसमें चंद्रमा भरता जाता है यानी बढ़ता जाता है इसलिए अपूर्यमाण पक्ष है और अपूर्यमाण पक्षात पक्षात हां यद उदंगे मासान जो छह मास में उदय होता है यानी तो ये उत्तरायण का जो छह काल है उसमें चला जाता है और वहां पर पूर्णिमा वाला था शुक्ल पक्ष था और इसमें उत्तरायण को उसको श्रेष्ठ मानते हैं कानमा से संभत्सरम और उससे वो संवत्सर को पहुंचता है संवत्सर आज आदित्यम संवत्सर से आदित्य में पहुंचता है सूर्य में और आदित्य चंद्रमसम आदित्य से वो चंद्रमा में पहुंच जाता है चंद्रमसो विद्युतम चंद्रमा से वो विद्युत में पहुंच जाता है यहां पर ये जो तीनों अग्नियां बताई थी उसमें जो इसी क्रम से लिया था आदित्य चंद्रमा और विद्युत तत्पुरुषो अमानव और जो ये पुरुष हो जाता है ये वो मानव नहीं रहता है वो अमानव हो जाता है देवता हो जाता है उच्च हो जाता है स एनान ब्रह्म गमयति और वह ये जो है इनको ब्रह्म को का ज्ञान कराता है स एनान ब्रह्म गमायती लोगों को ब्रह्म का ज्ञान कराता है ऐसा देवपथ हो ब्रह्म पथ यह देवपथ है और यह देवपथ है यही ब्रह्म पथ है पितृयान देवयान दो मार्ग कहे जाते हैं तो जो देवयान है देवपथ है वो ब्रह्मपथ ही है ब्रह्म को तरफ ले जाने वाला है एक तेना प्रतिपत माना इनम इम मानवम आवर्तम नावर्तन्ते नावर्तन्ते इसकी तरफ जो जाते हैं इसको जो पहुंचने, इस मानव आवर्त को फिर प्राप्त नहीं करते ये मानव आवर्त एक है जितना सौ ब्रह्मवर्षिका, वर्ष इसमें वो प्राप्त नहीं होते उसके बाद तो भले ही प्राप्त हो जाएंगे नातिवर्तन तो ये भी होता है कि पुनः न पुनरावर्तन थे ना पुनरा तो इम मानवम आवर्तम नातिवर्तन थे तो वो इसके इसके अंदर नहीं लौटते हैं इसमें नहीं लौटते हैं। बाद में तो ठीक है जब मुक्ति का काल समाप्त होगा तब तो लौटेंगे लेकिन इसके अंदर वो नहीं लौटते हैं तो जो इस प्रक्रिया से जानते हुए आत्मा को जान लेते हैं तो सब अच्छी चीजें उसकी तरफ आने लगती है वो श्रेष्ठ बन जाता है तो एक परोक्ष रूप से कथा के माध्यम से बताया कि भौतिक जगत को भी जानने से वो ब्रह्म जैसा लगता है उसको प्रसन्नता होती है लेकिन आत्मा को जान के उस जगह पे पहुंचते हैं जहां वो वास्तव में पहुंचना चाहता है ठीक है और ब्रह्म भी तो सत्यकांत जावाल भी हो गए थे और उसके बाद भी उन्होंने फिर विवाह किया था गुरुकुल में पढ़ा भी गए थे ठीक है अब इनका भी समावर्तन कर देंगे उपकौशल का भी अंतिम उपदेश हो गया उनके लिए आज का प्रतिप्त नहीं par contre oh